प्रश्नोत्तर दीप मारा भक्ति उपासना जिज्ञासा शास्त्रों में भक्ति को ज्ञान का साधन बताया है परंतु गीता में ज्ञान होने के पश्चात भक्ति की बात कही है ब्रह्म प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समर्वेश भूतेशु मद भक्तिम लभते पराम यहाँ पर यथार्थक्रम क्या है समाधान यहाँ पर भी भक्ति को ज्ञान का साधन ही कहा है परंतु क्रम को ठीक से न समझने पर बहुत लोगों को यहाँ भ्रम हो जाता है देखिए गीता में जिस भक्ति की बात की गई है उसके अनंतर ही ज्ञान कहा है भक्त्या माम अभिजानती यावन्यश्चास्मी तत्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वास्तृत तदनंतरम यह है अंतिम ज्ञान इसी को कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी जगहों पर पहले तो देखना चाहिए कि प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हो रहा है यह प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नयस्कर्म सिद्धिम परमा संन्यासे ना जिग्षति इस श्लोक में साधक के लक्षण कहे हैं उसकी जगत में कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसकी इंद्रियाँ और मन वश में होने चाहिए इस लोक से ब्रह्म लोक किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए ऐसे साधक को ही सन्यास का अधिकार दिया गया है इससे पहले तो गुणात्मक साधन बताए हैं अब वह सन्यास के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है उसे बताया सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नौती निबोध समासे नैव कौन्तेय यष्ठा ज्ञान से जब इस प्रकार सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो गई तदुपरांत ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होती है उसको बताते हैं बुद्धिया विशुद्धया युक्तों धृत्यात्म नियम्य च शब्दाविस्यासवागद्वेश विविक्त से भी लघ्वासी यथवा कायमस ध्यान योग परोनित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता ऐसा साधक विशुद्ध बुद्धि के द्वारा शब्दादि विषयों को छोड़कर मन का निग्रह कर लेता है नहीं तो रागद्वेशुक्त होकर मनोराज्य करेगा उसे विविक्त सेवी भी, भी होना है समुदाय में रहेगा तो इधर उधर की बातें सुनकर उसको विक्षेप होगा उसे लघभासी भी होना पड़ेगा अर्थात संयमित भोजन करना हो पड़ेगा नहीं तो एकांत का लाभ सोने के लिए उठा लेगा फिर कहा यद वाक्काय मानस वह यत्न करके इंद्रियों को मन को संयमित करता है ऐसा नहीं करेगा तो कभी घूमने की इच्छा हो जाएगी और नहीं तो प्रकृति को देखने की ही इच्छा हो जाएगी अब तो उसका एक ही कर्तव्य है ध्यान योग पर्व नित्यम इसके लिए अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता है क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी इच्छा रही तो वह मन को ध्यान में केंद्रित नहीं होने देती इसलिए वह वैराग्य का आश्रय भली भांति लेता है वैराग्यम समुपाश्रित कभी कभी व्यक्ति में ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है पर वह तो इस विषय में भी सावधान है अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम, निर्मम अहंकार बल, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके ममता से रहित हुआ शांत चित्त वाला ध्यान योग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है इसके पश्चात उसका लक्षण कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति इसे ब्रह्म भूयाय कल्पते की व्याख्या समझना चाहिए फिर कहा समह समर्वेशु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम इसी भक्ति के विषय में भक्ति प्रकरण में कहा था ज्ञानी यात्म मे मतम यही है ज्ञानी भक्त इस भक्ति को ही पराभक्ति कहते हैं यह पराभक्ति अनुभव में सहायता करती है इसलिए कहा भक्त माम इसी भक्ति से भगवत तत्व का ज्ञान होगा अपराभक्ति से भगवत तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता देखिए नामदेव जी की भक्ति से भगवान अति प्रसन्न थे उनके साथ खाना पीना खेलना इत्यादि व्यवहार भी होता था फिर भी भगवान ने कहा नामदेव तुम मेरे यथार्थ स्वरूप को अभी भी नहीं जानते इसके लिए तुम्हें गुरु से उपदेश लेना ही पड़ेगा इसलिए पराभक्ति से युक्त भक्त ही परमेश्वर को ठीक पहचानता है वह उसे अनन्य रूप से जानता है इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानी तात्म में यह ज्ञानी भक्त है इसलिए भाष्यकार भगवान ने भी इसको भक्त ही कहा है यहाँ पर समझना कठिन इसलिए हो जाता है कि ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की प्रतिज्ञा समाज से नैव कौनते से प्रारंभ किया और अनुभूति विषते तदनंतरम में पहुँचा समाप्त किया बीच में भक्ति का प्रसंग आ जाने से यहाँ यह भ्रम हो ही जाता है कि पहले ज्ञान है या भक्ति परंतु इस संपूर्ण प्रकरण को एक साथ समझने पर विषय स्पष्ट हो जाता है